चिड़ियों का शिकारी इंडोनेशियाई लोक कथा चिन हर्न चेको देश के शासक राजा इशाक को धनुर्विद्या से प्रेम था जब उनके मित्र अन्य विषयों पर चर्चा करते थे तब भी इशाक सुबह से शाम तक सिर्फ धनुष बाण के बारे में ही बातें करते थे जल्द ही प्रजा को राजा के तीरंदाजी के प्रेम का पता चल गया राजा ईशाक की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम बिनतांग देवी था वो इतनी खूबसूरत थी कि हर युवक उसे शादी करने की ख्वाहिश रखता था लेकिन राजा ईशाक ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो देश के सबसे अच्छे तीरंदाज से ही अपनी बेटी की शादी करेंगे इसलिए एक दिन राजा ने बेटी की शादी तय करने के लिए एक तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया दूर दूर से कई तीरंदाज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे लेकिन किसी को भी पुरस्कार नहीं मिला क्योंकि इतने लोगों में से भी राजा को एक भी महान तीरंदाज नहीं मिला उसी देश में वजान नाम का एक गरीब शिकारी रहता रोजी रोटी के लिए वो चिड़ियों का शिकार करता था शिकारी ने सुना कि राजा ईशाक की एक सुंदर बेटी है जो देश के सबसे कुशल तीरंदाज से ही विवाह करने वाली थी वजान ने सोचा कि अगर उसकी राजकुमारी से शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई उसने कुछ जंगली पक्षियों को एक जाल बिछाकर पकड़ा फिर उसने उन पक्षियों को मार डाला और प्रत्येक की दायनी निकाल दी वजान ने पक्षियों को डोरी से बांधकर एक बास से लटकाया फिर वो महल की ओर गया वो रास्ते में चिल्लाया एक आंखों वाले पक्षी बिक्री के लिए एक आंखों वाले पक्षी बिक्री के लिए जल्दी बच्चे उसका पीछा करने लगे क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी आदमी को एक आंख वाले पक्षियों को बेचते हुए नहीं देखा था चलते चलते वजन लगातार चिल्लाता रहा, एक आंखों वाले पक्षी बिक्री के लिए एक आंखों वाले पक्षी बिक्री के लिए अंत में वो महल के द्वार पर पहुंचा राजा ने जब अपने द्वार पर बच्चों की भीड़ देखी तो उसने मामले की पड़ताल करने के लिए वहां अपने नौकर को भेजा नौकर लौट आया और बोला महामहिम बाहर एक गरीब शिकारी है जो एक एक आंख वाले पक्षी बेच रहा है यह सुनकर राजा ने कहा उस आदमी को तुरंत अंदर भेजो फिर वजान को राजा के सामने पेश किया गया क्या यह सच है कि तुम जिन पक्षियों को बेच रहे हो उनकी एक ही आंख है राजा ईशाक ने पूछा हाँ महामहिम मैं हमेशा अपने तीर कमान से अपने पक्षियों की आंखों में ही तीर मारता हूँ गरीब शिकारी ने उत्तर दिया राजा ईशाक को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ नौजवान शिकारी पक्षियों की आंख में तीर मारना कोई आसान काम नहीं है तुम शायद देश के सबसे महान तीरंदाज होगे, राजा ने कहा तुम जैसे महान तीरंदाज को एक सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे गरीब शिकारी ने तुरंत हाँ में उत्तर दिया लेकिन महामही मैं केवल चिड़ियों का एक गरीब शिकारी हूँ मेरी औकात आपकी बेटी को एक राजसी जीवन देने की नहीं है अच्छा तुम मैं केवल एक महान तीरंदाज हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम एक ईमानदार आदमी भी हो देखो मैं राजा हूँ और मैं तुम्हारी जरूरत लायक सारा धन दे सकता हूँ और जहां तक घर की बात है तो तू मेरे महल में रह सकते हो राजा ने कहा यह सुनकर वजान बहुत सा उसने पहन दिए अब वो अपने आपसे काफी खुश था आखिर उसकी दिली इच्छा पूरी हुई थी अब उसके पास सब कुछ था पत्नी के लिए एक सुंदर पत्नी के लिए एक सुंदर राजकुमारी और महल जैसा घर शादी के लिए बड़ी दावत दी गई राजा ईशाक ने अपने कई शाही मित्रों को आमंत्रित किया वो एक खूबसूरत दिन था आसमान में हर रंग के पक्षी उड़ रहे थे खाना बेहद स्वादिष्ट था और संगीतकार अपने साजों पर साजों पर दिलकश बजा रहे थे। सभी लोग दावत का मजा ले रहे थे अचानक उत्साह से अभिभूत होकर राजा ईशाक उछले और उन्होंने कहा सुनो अब मेरे दामाद महान तीरंदाज हमें धनुष और बाण से अपना कौशल दिखाएंगे यह सुनते ही वजान लगभग बेहोश हो गया जब वो सदमे से कुछ उबरा तो उसने कहा महाराज मैं आपको अपना कौशल जरूर दिखाना चाहता हूं पर मुझे डर है कि वो संभव नहीं होगा क्योंकि मैं यहां आने से पहले तीर कमान को अपने घर पर ही छोड़ाया था वजान को लगा उसने राजा को बहुत चतुर उत्तर दिया था लेकिन राजा अपनी बात से हटने वाला नहीं था उसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है तुम मेरे तीर कमान का इस्तेमाल कर सकते हो फिर तो राजा ने अपना तीर कमान लाने के लिए तुरंत एक नौकर को भेजा वजान पूरी तरह से भयभीत था वो डर के मारे काप रहा था वो जानता था कि जल्द सबके सामने उसकी असली पोल खुल जाएगी तभी नौकर राजा का धनुष बाण लेकर लौटा और राजा ईशाक ने उसे शिकारी के हाथों में थमा दिया। यह लो राजा ने कहा अब हमें अपना कौशल दिखाओ वजान ने उससे पहले कभी धनुष बाण का प्रयोग नहीं किया था धीरे धीरे उसने की डोरी खींची और तीर को आकाश की ओर इंगित किया वो तीर को छोड़ने से डर रहा था उसके कारण वही खड़ा रहा पूरे आकाश में पक्षी उड़ रहे थे लोगों को आश्चर्य होने लगा कि उस तीरंदाज ने अभी तक एक भी तीर क्यों नहीं चलाया था कुछ लोग वजान की दयनी था हालत को देख कर खुलकर हसने लगे पकड़ना भी नहीं आता है कहा अब तो तीर चलाओ महान तीर अंदाज पीठ पर जोरदार थप्पड़ से वजान के हाथ से तीर छूट गया एक सारस आसमान में उड़ रहा था तीर उस सारस को लगा और वो मरा हुआ पक्षी जमीन पर आकर गिर पड़ा राजा इशाक ने पक्षी को उठाया वह यह देखकर चकित रह गई कि तीर ने सारस की पतली गर्दन को छेद दिया था तुम तो वास्तव में देश के सबसे महान तीरंदाज हो राजा ने कहा हर कोई हैरान था लेकिन रजान ने बहुत नाराज होने का नाटक किया मैं आज से फिर कभी धनुष बाण को हाथ तक नहीं लगाऊंगा उसने जोर से कहा जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं हमेशा अपने पक्षियों की आंखों में तीर मारता हूं गर्दन में नहीं अगर किसी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ नहीं मारा होता तो मेरा तीर जरूर सारस की आंख में जाकर लगा होता राजा ने तुरंत उस आदमी को सजा सुनाई जिसने शिकारी की पीठ पर मारा था जहां तक वजान की बात थी उसने फिर कभी धनुष बांट नहीं छुआ इसलिए सभी लोग यही मानते रहे कि वो देश का सबसे महान तीरंदाज था क्षमा